भाष्यार्थ अध्याय शांक्या अद्यायेक्रम्हचार ब्रह्म विद्या विद्याल विघ्नकर्णे दवादशत का शंका युच्य देवादी प्रतिणवत्ता मर्ना ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यजेन दवेभ्य प्रजया पितृभ्य जायम एवंणव पुषं दर्शति श्रुति वसुनिदर्शनाच अथोज वा इत्यादि लोकस्रुतेमनो वृत्ति परीपीपाल धमनाव दवा परा मनुष्यान प्रत्यय मृतत्व प्राप्ति प्रति विघ्न कुरियरिति न्याय वैशा शंखा किंतु ब्रह्मविद्या के फल की प्राप्ति में विघ्न करने में देवादि समर्थ होते हैं ऐसी संख्या क्यों होती है इस पर कहते हैं क्योंकि देवादि के प्रति मनुष्य ऋणवान है जैसा कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों से यज्ञ द्वारा देवताओं से और पुत्रोत्पादन द्वारा पितरों से ऊण हो यह श्रुति जन्ममात्र से ही पुरुष को ऋणी दिखाती है तथा अथो अयम व आत्मा सर्वेशा भूता नाम लोक इस श्रुति से मनुष्य को पशु रूप बताए जाने के कारण इस प्रकार उत्तम ऋण देने वाला अधर्मणों ऋण लेने वालों को कष्ट देता है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 तस्मा तत्र पुरुष से तस्मावा त्र प्रियन्मनुष्या विद्युहति वक्षति यहा स्वायकायिष्टिमिछेद विदे भूतानि सर्वाणी भूतािमिछ देवगण अपने इन पशुओं की अपने शरीरों के समान रक्षा करते हैं एक एक पुरुष की अनेकों पशुओं से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 उसका देवादी समस्त भूत अविनाश चाहते हैं ब्रह्मवित्वे पारार्थ्य ब्रह्मवीव पाराथनिवृत्न स्वलोक पशुत्वे प्राप्तवचनाभ्यागम्यते तस्मा ब्रह्मविदो ब्रह्म विद्याल प्रति कुरुरव विघ्न देवा प्रभावत किंतु ब्रह्मज्ञान हो जाने पर पार्थ्य अन्य का उपभोग होना निवृत्ति हो जाने से उसके देहात्मत्व और देव पशुत्व नहीं रहते यह अभिप्राय उपर्युक्त अप्रिय और अरिष्ट अरिष्टिवाक्यों से विदित होता है अतः ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मविद्या का फल प्राप्त होने में देवगण विघ्न करेंगे ही और वे हैं भी प्रभावशाली नणवेव सत्यन्यासवी कर्मफल देवानाम प्राप्तिषु देवाक पेयपाल सामन सम हत्य स्तंभ्युदयशेष साधनासु तथे चित्यशक्तिद्विघ्नक प्रभुत्व तथा मंत्रो सधी तपसाम शंका ऐसी बात है तो अन्य कर्म फलों की प्राप्ति में विघ्न करना भी देवताओं के लिए जल पीने के समान सुलभ है तब तो अभ्युदय भोग और निशेष मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान में विश्वास नहीं हो सकता इसी प्रकार अचिंत शक्ति संपन्न होने के कारण ईश्वर भी विघ्न करने में समर्थ है ही तथा काल कर्म मंत्र औषधि और तप का भी बहुत बड़ा प्रभाव है एवं ही यशाँ फल संपत्ति विपत्ति हेतुत्व शास्त्रीय लोके च प्रसिद्ध अथप्यनाश्वास है शास्त्राथानुष्ठाने शास्त्र एवं लोक में फल की प्राप्ति या अप्राप्ति में इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही है इसलिए भी शास्त्र शास्त्राज्ञा के अनुष्ठान में अविश्वास ही रहेगा न ना सर्वपदार्था नियत निमित्तपादना तो जगत् वैचित्त जगद्वैचिदर्शनाच स्वभावक्षे चुभभियापत् सुखदुखादी फलन कर्म तस्ते वेद स्मृति न्यायोकृहते देश कालास्ताव कर्मफल विपरियासकर्ता कर्मण कांक्षी कारक कर्म ही शुभाशुभाण देव काले देवस्वराक कारक मन कारकम अपि फलदाने फलद क्रियाजाही कारकानेकदन निमित्तोपादन स्वभाव तस्मा क्रियाणा ही इति कर्मसु तवन्न फल प्रत्यय विश्रम्भ समाधान ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी पदार्थों के निश्चित कारण ग्रहण किए जाते हैं तथा तो जगत में सुख दुखादि वैचित्र भी देखा जाता है यदि इन्हें स्वाभाविक माना जाए तो ये दोनों बातें होनी संभव नहीं हैं सुख दुखादि फल का निमित्त कर्म है इस वेद स्मृति न्याय और लोक द्वारा गृहित पक्ष के निश्चित होने पर यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि देवता ईश्वर और काल तो कर्म फल का विपर्यय करने वाले हैं नहीं क्योंकि वे तो कर्मानुष्ठान के अपेक्षित कारक हैं देव काल और ईश्वरादि कारकों की अपेक्षा न करके तो मनुष्यों का शुभाशुभ कर्म स्वतः संपन्न ही नहीं हो सकता यदि संपन्न हो भी जाए तो वह फल देने में समर्थ नहीं होगा क्योंकि कारकादि अनेकों निमित्तों को ग्रहण करना क्रिया का स्वभाव ही है अतः देवता और ईश्वरादि कर्म के गुण का अनुसरण करने वाले ही हैं इसलिए उनके कारण कर्मों में फल प्राप्ति के प्रति अविश्वास नहीं हो सकता कर्मणाम वशाणुगत्व क्वचि स्वसामर्थ्य प्रणोदयवात् कर्म काल दैवद्रव्याणी स्वभावना गुण प्रधान भावियो दुर्व्यग्येय्चे तत्तो मोहो लोकस्य लोकम कारक नान्यत फल प्राप्त केचि देपर्र काल्के द्रव्यादिस्वभाव के सर्वते संहता एवेपर तमण प्राधान्यम अंगीकृत वेद स्मृतिवादा पुण्यो वै पुण्य कर्मण ब पाप पापेन इदय यद्यप्य स्वषे क्यचिप प्राधान्योद इतरषा तत्कालिन प्राधान्यशक्तिंभ तथापि न कर्मणः फल प्राप्ति प्रत्यनेका शास्त्रित्वाद प्राधान्य इसके शिवा इन देह देवादि का विघ्न करना कर्मों के भी अधीन है क्योंकि कर्मों के अपने सामर्थ्य का कहीं बाध नहीं हो सकता कर्मकाल, देव दैव और द्रप्यादि स्वभावों का गौड़ और मुख्य भाव अनिश्चित एवं दुर्विज्ञ है इसी से उनके कारण लोगों को मोह हो जाता है इन्हीं का मत है कि फल प्राप्ति में कर्म ही कारक है और कोई नहीं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 फलस्य ब्रह्माप्ति यदुम फलम् प्रति देवाघ्न कुुरी येवाघ्नकम कस्मा विद्या कालावा ब्रह्माप्ति कथम यथा लोक दशुचुष आलोकन संयोग येक्ति एवं एव विषय विज्ञान यल तत्ल एवं तद्वि ज्ञानतिरो सै ब्रह्म विद्याकार्यापत् प्रदीप इवतमह कार्यस्य इवतम कार्य सेन कस विघ्न कुेवात्मत देवानाम ब्रह्मविदः तथा ब्रह्म विद्या के फल में विघ्न नहीं पड़ता क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का फल तो केवल अविद्या की निवृत्ति ही है ऊपर जो यह कहा गया था कि विद्या ज्ञान के ब्रह्म प्राप्ति रूप फल में देवगण विघ्न करेंगे तो उसमें विघ्न करने की देवताओं में शक्ति नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति रूप फल तो ज्ञान होने के समय ही प्राप्त हो जाता है किस प्रकार जिस प्रकार लोक में देखने वाले नेत्रों का प्रकाश के साथ जिस समय सहयोग होता है उसी समय रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है उसी प्रकार जिस समय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 विज्ञेयम् ब्रह्म हि यस्मा देवा स ब्रह्म विद्भवति ब्रह्म विद्या देवधाना समकालेवा विद्याद्यवधानपुगम क्षुक्ति इव रजतावोचा अतो नात्मनः प्रतिकूलत्वे देवा प्रतिकूल देवान संभवति ये हिनात्म फलम् फल देश कालत्ता तत्रनात्म विषय सफल प्रयत्नों विघ्न चरनाय विद्या नीह आत्मभूते आत्मूते देश कालत्ता अवसरापत्ते हैं यही बात श्रुति कहती है क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं का आत्मा ध्येय स्वरूप अर्थात जो संपूर्ण शास्त्रों से विज्ञेय ब्रह्म है वही हो जाता है क्योंकि हम कह चुके हैं कि रजत रूप से भासने वाली शुक्ति के शुक्तिकात्व का ज्ञान होते ही जैसे भ्रांति जनित रजत्व की निवृत्ति हो जाती है वैसे ही ब्रह्म ज्ञान होने के समय ही अविद्यामात्र व्यवधान की निवृत्ति हो जाती है अतः आत्मा की प्रतिकूलता में देवताओं का प्रयत्न होना संभव नहीं है जहाँ देश काल और निमित्त से व्यवहित अनात्मभूत फल होता है वहाँ अनात्म विषय में ही विघ्न करने के लिए देवताओं का प्रयत्न सफल हो सकता है यहाँ देश काल और निमित्त से अव्यवहित और ज्ञानोदय काल में ही देवताओं के आत्म आत्मतत्व को प्राप्त हो जाने वाले ब्रह्मविद्ता के प्रति विघ्न करने में उनका प्रयत्न सफल नहीं होता क्योंकि इसके लिए उन्हें अवसर मिलना ही संभव नहीं है एवं तर् विद्या प्रत्यय संतत्य संत्यभा विपरीत प्रत्यय तत्कार दर्शनाद अन्त्यवाम प्रत्यो अविद्यावर्तको न तो पूर्वित पूर्वपक्ष यदि ऐसी बात है तो बोधवृत्ति के प्रवाह का अभाव होने के कारण तथा विपरीत वित्तीय और उसका कार्य देखा जाने से यह निश्चय होता है कि अंतिम आत्मा कारृत्ति ही अविद्या की निवृत्ति करने वाली हो सकती है पहली नहीं ना न कांति नालयिकांकवात यदि ही प्रथम आत्मविषय प्रत्यो अविद्या नवर्त्योपि तुल्य विषयत्वाद् सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि प्रथम आत्म प्रत्यय की तरह अंतिम प्रत्यय भी व्यवचारी हो सकता है यदि आत्मविषय प्रथम प्रत्यय अविद्या की निवृत्ति नहीं करता तो उसी तरह अंतिम प्रत्यय भी नहीं करेगा क्योंकि दोनों का विशेष समान ही है एवं तरही संततोविद्यावर्तको न विच्छिन्न इति पूर्वक्ष यदि ऐसी बात है तो संतत अविच्छिन्न आत्म प्रत्यय ही अविद्या का निवर्तक हो सकता है विच्छिन्न नहीं न जीवनाद सन्तते नहि जीवना हेतुके प्रत्यये सति विद्या प्रत्यय सरप्यतेरोधा अथ जीवनादि यति नहि प्रत्ययतिरस्कणक आमरण विद्या संतति सतति प्रत्यय य वधार नवधारण दोषात इता प्रत्या संततिर विद्या या निवर्तन नवधारणा शास्त्राथों नवधत तच्चा निष्ठ सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि के रहते हुए आत्मकार वृत्ति की संतति अविच्छिन्नता संभव नहीं है जीवन आदि की वृत्ति के रहते हुए वृत्ति की अविच्छिन्नत संभव नहीं है क्योंकि उनमें विरोध है यदि कहो जीवनादि की वृत्तियों का तिरस्कार करके ही मरण पर्यंत वृत्ति का प्रवाह रहेगा तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि वृत्तियों की यत्ता के प्रवाह का निश्चय न होने के कारण शास्त्राभिप्राय के अनिश्चय का दोष आवेगा अर्थात इतनी वृत्तियों का प्रवाह अविद्या के निवृत्ति करने वाली है ऐसा निश्चय न होने के कारण शास्त्र का तात्पर्य निश्चित नहीं होगा और यह इष्ट नहीं है संतति मात्रत्वे मात्रत्धारित एवेति चेत पूर्वक यदि ऐसा माने कि बोधवृत्ति की संतति मात्र होने में तो शास्त्र का तात्पर्य निश्चित ही है तो न आद्यंत अविशेषात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 इन आद्य और अंतिम प्रत्ययों में कोई अंतर न होने के कारण पूर्वोक्त दोनों दोषों का प्रसंग होगा एवं तरह निवर्तक एवेती चेत पुरपक्ष जब तो तब तो आत्मा कारवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करने वाली है ही नहीं ऐसा कहें तो न तस्मा सर्व अभवत श्रुते भिद्य हृदयग्रंथि ही तत्र को मोह इत्यादि श्रुतिभ्य सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अतः वह सर्व हो गया इस श्रुति से तथा हृदय की ग्रंथि टूट जाती है उस अवस्था में एक मोह क्या मोह है इत्यादि श्रुतियों से ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति सिद्ध होती है अर्थवाद इति पुर्वपक्ष वे श्रुतियां अर्थवाद हो तो न सर्वशाखों पर निषदार्द निषदा अर्थवाद प्रसंगात एकतावन मात्रार्थ तो पक्षीणा ही सर्वशाखोपनिषद सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि इस प्रकार तो समस्त शाखाओं के उपनिषदों के अर्थवाद होने का प्रसंग उपस्थित होगा क्योंकि समस्त शाखाओं की उपनिषदों का परसान केवल इतने ही अर्थ में है प्रत्यक्ष प्रमितात्म विषयत्वाद विषय वेति चेत पूर्वपक्ष यदि कहे प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होने वाले आत्मा से संबंध होने के कारण उनका अर्थवादत्व तो है ही तो ना न अविद्या अविद्याशोक मोह भयादि दोष भयादिदोषनिवृत्ते प्रत्यक्षवादि चोक्त परिहार तस्मा आद्योत सतत सतत चोदेत अविद्यादोषनृत्तिवान्वाद विद्या विद्यादिदोषनृत्ति प्रत्यय आद गमात्र चोद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 संका नहीं की जा सकती क्योंकि ज्ञान तो अविद्यादि दोषों के निवृत्ति रूप फल में ही परिवर्तित होने वाला है जो भी प्रत्यय अविद्यादि दोषों के निवृत्ति रूप फल प्रदान करने वाला हो वह आद्य अंत्य अविच्छिन्न कैसा ही हो वही ज्ञान माना जाता है इसलिए इसमें शंका उठने का तो अवकाश ही नहीं है यत्युक्तम विपरीत प्रत्यय तत् दर्शना तथेसस्थित हेतुवाद कर्मण शरीर आरब तदीत प्रत्ययोष तथाभूत विपरीत प्रत्ययदोष संयुक्त फलदमित यीरपा भोगांगतया विपरीत तावन मात्र प्रतम रागादिदोषं चावन्मात्रिपत्यव मुसुवृत्तफल्वाकर्तिद्या अविरोधा किश्रयाद स्वात्म्य विद्या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 प्रारब्ध शेष की स्थिति के कारण है जिस कर्म से विद्वान के शरीर का आरंभ हुआ है वह विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष जनित होने के कारण उसका तद्रूप से यानी विपरीत प्रत्यय और रागादि दोषों से संयुक्त रहकर ही फल प्रदान में सामर्थ है अतः जब तक शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक वह फलोपभोग के अंग रूप से उतना सा विपरीत प्रत्यय और रागादिदोष उपस्थित कर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 किंच न च विपरीत प्रत्य विद उत्प्यते निषयत विषय विपरीत प्रत्यय विशेषस्वूपंत्रश्रिवरीतय उत्प्यम उत्प्यते यति रजतमीति सारणवत शेष विपरीत प्रत्याश्रय सेोपमर्दितान पूर्वव संभवती सूक्ति कादौ सम्यक प्रत्यय पद पत पुनर्दर्शनाथ इसके सिवा विद्वान को विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए कोई विषय नहीं रहता विषय के विशेष स्वरूप का निश्चय न होने पर उसके सामान्य स्वरूप को आश्रित करके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 क्वचित् तो विद्या पूर्वोपन्न विपरीत प्रत्ययजनितेभभ्यो विपरीत प्रतयावभाष भाषा स्मृतियों जायमाना विपरीत प्रत्यय्रांति भ्रांति कुर्वन्ति कुर विज्ञात विभाग्याप्यक्रिया दिग्विपर्य्रम सम्य ज्ञानवत पूर्व बद्विपरी प्रत्यय उत्प्यते सम्य जेप्य विस्रम्भास्त्रावृत्तिरसमजस्य सैस प्रमाण अप्रण संपत प्रमाण प्रमा प्रमाण विशेषापत् परंतु कभी कभी ज्ञानोदय से पूर्व उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारों से विपरीत प्रत्यय के समान भासने वाले स्मृतियाँ उत्पन्न होकर अकस्मात विपरीत प्रत्यय की भा, भांति पैदा कर देती है जिस प्रकार दिशाओं के विभाग को अच्छी तरह जानने वाले पुरुष को भी अकस्मात दिग्भ्रम पैदा हो जाता है यदि सम्यक ज्ञानवान को भी पूर्व विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो जाता जाए तो सम्यक ज्ञान में भी अविश्वास हो जाने से शास्त्र के तात्पर्य और विज्ञानादि में प्रवृत्ति होने कठिन हो जाए और फिर सारा प्रमाण अप्रमाण हो जाए क्योंकि उस अवस्था में प्रमाण और अप्रमाण में कोई अंतर ही न रहेगा एतेन सम्यक ज्ञातमेव इत्यत कस्मा परिहृत ज्ञानोत्पत्तेग ऊर्ध तत्काल जन्मांतर तत्ल जन्मसिताच कर्मण अप्रवृत्तफलां विनाश सिद्धो भवती फल प्राप्तिषेधस्रुतेरवय चाश कर्माणी तस् तावदेव चिरा सर्वे पाप मन प्रदूयते तं विद्वा लिप्यते कर्मण पापकूहैते न तर नयनता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 ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व उसके पीछे और उसकी उत्पत्ति के समय होने वाले तथा जन्मांतर के संचित अप्रवृत्त फल कर्मों का विनाश तो दस्य ह न ना देवाच नाभूत्या ईशते इस ज्ञान फल की प्राप्ति के विघ्न का निषेध करने वाली श्रुति से ही सिद्ध होता है तथा इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं उसके मोक्ष में तभी तक देरी है उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं उसे जान पाप कर्म से लिप्त नहीं होता वे पाप पुण्य इस आत्मज्ञान की ज्ञानी का अतिक्रमण नहीं कर सकते इसे पाप पुण्य संताप्त नहीं करते इसी को ताप नहीं उसी को ताप नहीं देता किसी से नहीं डरता इत्यादि श्रुतियों और ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है इत्यादि स्मृतियों से भी यही सिद्ध होता है इति अविद्या वद यू ऋण प्रतिबध्यत अविद्याद विषय अविद्याणी तस् कर्तृत्ुपत् यदीव सै त्यून्य पश् पश्येत वक्ष्यति तद अद्वात्म्यद्यायां स अन्य दीवि द्वितीय चंद्रवत त्राविद्यातानेकेक्षा का, दर्शनाधिकर्म फलम च दर्शयति त्र्यो न पश्येत इत्यादीना और यह जो कहा गया कि यह ऋणों से बंधा हुआ है सो ठीक नहीं क्योंकि ऋणों का संबंध तो अविद्वां से ही है अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है क्योंकि उसी में कर्तृत्व आदि रहने स्वभाव संभव है जहां अन्य के समान होता है वहीं अन्य अन्य को देख सकता है ऐसा श्रुति कहेगी भी तात्पर्य यह है कि आत्मा संज्ञक तद्वस्तु अन्यन्य है वह जहां अविद्या अविद्यावस्था में तिमिर गोकृत द्वितीय चंद्र के समान अन्य के समान होती है वहीं पर श्रुति वहाँ अन्य अन्य को देखेगा इस वाक्य से अनेक कारकों की अपेक्षा वाला अविद्याकृत दर्शनादि कर्म और उससे होने वाला फल भी दिखा, दिखाती है यत्र यनर्विद्यां सत्या अविद्यातानेकत्व्रम प्रहरण तत्कर्मा संसंभव दर्शयती तस्मा अविद्या विषय कर्म कर्मसंभवा नेत्र नेत्रत्र व्याच व्याचाशिष मार्ग मणैरव वाक्य विस्तरेण प्रदर्शा किंतु जहाँ ज्ञान का उदय होने का अज्ञान जनित अनेकत्व तो भ्रम का नाश हो जाता है वहाँ तब किसके द्वारा किसे देखें यह श्रुति कर्म की असंभवता दिखलाती है अतः ऋषित्व का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 स्तुति नमस्कार याग प्रणिधान ध्याना दिना उप आस्ते आस्ती तस्गुण भाव उपगम्य आस्ती अवनात्मा मृथक अनोहम अस्मधी प्रत्ययः सन्नुपास्ते न प्रत्यय सन्ुपास्थ प्रत्यो वेद विजाति तत्व वह बात ऐसी ऐसे ही जैसे कि यहाँ इस मंत्र में भी कही गई है और जो कोई अब्रह्मज्ञ अन्य अपने से भिन्न जिसके से भी देवता की उपासना करता है स्तुति नमस्कार यज्ञ भली उपहार प्रणिधान सर्वकर्मापण और ध्यानादि द्वारा उसके समीप उपस्थित होता है अर्थात उसके गुणभाव शेषत्व को प्राप्त होकर रहता है